लास्ट क्लास में हमने वहां से इस टॉपिक को छोड़ा था कि धर्म का स्वरूप क्या है उसके उत्तर में हमने ये कहा था कि धर्म जो है वो शास्त्र की आज्ञा है अब वो शास्त्र क्या है कौन से कौन से हैं उस विषय को हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कि हम जब ये कहते हैं कि शास्त्र की आज्ञा का पालन करना धर्म है तो हम जिस सनातन वैदिक परम्परा में है तो हमारे धर्म के शास्त्र कौन से कौन से हैं उनके विषय क्या है उनकी आज्ञा क्या है उस तरीके से इस टॉपिक को हमें देखना है आप सबके पास शायद इसकी वो पीडीएफ मैंने भेजी थी तो वो होगी उसमें देख लेना उसी तरीके से सब्जेक्ट चलेगा सबसे पहले हमारे धर्म के जो शास्त्र है उन्हें दो पार्ट में विभाजित किया जाता है श्रुति और स्मृति श्रुति का मतलब होता है वेद और वेद के अलावा जितना भी साहित्य हमारे पास है वैदिक साहित्य उसे स्मृति कोटि में कहा जाता है उसके अंतर्गत पुराण आगम तंत्र स्मृति वगैरह ग्रंथों का समावेश होता है धर्म जो है उसके बारे में ये कहा जाता है जो यहाँ श्लोक लिखा है वेदो खिलो धर्म मूलम स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधुनाम आत्मन मतलब की समग्र वेद स्मृति वेद वेताओं के शील और आचार तथा धार्मिक संत सजनों के आत्मसंतोष ये धर्म के मूल आधार हैं। मतलब वेद की जो भी आज्ञा है वो स्मृतियों में जो भी लिखा है वो वेद की आज्ञाओं का पालन जिन ऋषि मुनियों ने या हमारे पूर्वजों ने किया है वो और धार्मिक संत मतलब वेद की आज्ञा का पालन करने वाले अनुसरण करने वाले या वेद का उपदेश करने वाले प्रवर्तन करने वाले जो आचार्य है उनके जो आचार उनके जो आचरण है ये धर्म के मूल हैं। शास्त्र किसे कहा जाता है उसके बारे में ये कहते हैं कि जिसमें प्रवृत्ति निवृत्ति और मनुष्य के धर्म का उपदेश किया गया हो उसे शास्त्र कहा जाता है प्रवृत्ति का मतलब हमारा कर्तव्य क्या है निवृत्ति मतलब मुक्ति का उपाय क्या है और मनुष्य का धर्म मतलब कर्तव्य क्या है इस बारे में जिसमें उपदेश हमें प्राप्त होता हो उसे हमें शास्त्र कहते हैं अब सबसे पहला शास्त्र हमारे यहाँ वेद है जैसे अन्य धर्मों में मुसलमानों का कुरान उनका धर्म ग्रंथ है क्रिश्चनों का बाइबल है उसी तरीके से हिंदू धर्म में वेद जो है वो शास्त्र कहा जाता है वेद शब्द का मतलब वेद शब्द जो है वो वेद धातु से बना है मतलब उसका रूट फॉर्म जो है वो विद है वेद धातु का मतलब होता है जानना समझना या किसी विषय को सोचना वेद जो है उसे मैंने पहले भी आपको तब बताया था कि वेद अपौरुष कहा जाता है मतलब किसी मनुष्य ने वेद की रचना नहीं की है वेद जो है वो साक्षात भगवान द्वारा प्रणीत है भगवान की आज्ञा है तो ईश्वर ने उसका उपदेश किया है और वेद के अंदर बताए गए जितने भी मनुष्य के लिए कर्तव्य हैं उन सबका उपदेश भगवान द्वारा दिया गया है वेद जो है वो हमें किसी पुस्तक के रूप में प्राप्त नहीं हुए वेद श्रौत परंपरा से प्राप्त हुए मतलब कि सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान दिया उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र मनु को दिया मनु ने सप्त ऋषियों को दिया और फिर सप्त ऋषियों ने अपने शिष्यों को वेद पढ़ाए तो ये वेद जो है वो हमारे पास श्रौत परम्परा से आए हैं मतलब की सुनने की परंपरा से आए हैं गुरु ने वेद को पढ़ाया और शिष्य ने उस ज्ञान को ग्रहण किया तो इस वो एक ही था और जब ऐसा समय आया कि मनुष्य पूरे वेद को धारण करने योग्य नहीं रह गया मतलब हम संपूर्ण वेद को पढ़ने लायक नहीं रह गए हमारी बुद्धि उस लायक नहीं रह गई तो भगवान ने व्यास जी के रूप में अवतार लिया और एक वेद का विभाजन चार विभागों में किया और फिर उन चार विभागों का भी फर्दर छोटी छोटी ग्रंथों के रूप में डिवीज़न हुआ जिसे वेद वेद की शाखा या ब्रांचेस कहा जाता है। तो मूल एक था समय जाने पर हमारी शक्ति हो गई क्योंकि जैसे हमने देखा कि वेद को कभी लिखा नहीं जाता था वेद सुनने की परंपरा से हमें प्राप्त हुए तो उस परंपरा के अंदर सुनकर उन वेदों को पढ़ लेना समझ लेना उन्हें याद कर लेना क्योंकि जैसे आज हम हमारे पास रिटर्न मटेरियल है हम अगर कुछ भूल जाते हैं तो टेक्स्ट पढ़ लेते हैं लेकिन वेद को लिखना पाप माना जाता था क्योंकि अगर वेद को लिख दिया जाए तो किसी भी मनुष्य को वो प्राप्त हो जाएगा जो अधिकारी नहीं है वो भी वेदों को पढ़ लेगा तो हमने हमेशा उस ज्ञान को गुप्त रखने की कोशिश की इसलिए हर कोई व्यक्ति उसे पढ़ ले उसका ज्ञान प्राप्त कर ले ऐसा हमने नहीं चाहिए इसलिए उसे छुपाने के लिए लिखने पर प्रतिबंध रखा गया कि कोई दोष हो जाए कोई भी व्यक्ति उसे पढ़ सुन ले तो ऐसा ना हो इसलिए वेद को परंपरा से ही एक्सेप्ट किया गया तो जब हमारी बुद्धि मनुष्य की ऐसी हो गई कि संपूर्ण वेद को ग्रहण नहीं कर पाए तब उसका विभाग भगवान ने खुद व्यास जी के रूप में अवतार ग्रहण करके और चार विभागों में वेद का विभाजन किया और फिर आगे जाके जो शिष्य थे उनके व्यास जी के उन्होंने और छोटे छोटे भाग में वेद के विषयों के हिसाब से उसका विभाजन किया तो एक वेद जो है वो बहुत सारे पार्ट्स में बट गया वेद चार हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद शब्द रिच धातु से बना है, जिसका मतलब होता है स्तुति करना। तो ऋग्वेद के अंदर तुत्यात्मक मंत्रों का संकलन किया गया मतलब भगवान की स्तुति भगवान के महात्म का गान गुणगान ऐसे मंत्रों का संकलन ऋग्वेद में है सात प्रकार के छंदों का उपयोग ऋग्वेद में है छंद का मतलब ये होता है कि जब भी हम किसी श्लोक को या मंत्र को पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने का बोलने का एक तरीका होता है जिसे छंद कहा जाता है तो सात प्रकार के छंदों का उपयोग है और ये ऋग्वेद जो है उसके सब्जेक्ट के हिसाब से जैसे हम किसी पुस्तक को चैप्टर में डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से उस तरीके से ऋग्वेद में भी मंडल है जिसमें उनका विभाजन किया गया है सूक्त जो है वो उसका और छोटा पार्ट है मंडलों के अंदर बहुत सारे सूक्त हैं मतलब जैसे एक अध्याय के अंदर श्लोक होते हैं ऐसे एक मंडल में सूक्त हैं सूक्त के अंदर उपदेश है तो सूक्तों के भी बहुत सारे प्रकार हमें दिखते हैं उसमें मेजर तीन प्रकार हैं यहाँ एक तो दार्शनिक सूक्त दार्शनिक सूक्त का मतलब ये है कि जिसके अंदर फिलोसॉफी का पार्ट है मतलब ये जगत किसने बनाया कैसे बना जगत का कारण क्या है इसका कॉज क्या है भगवान ने इस जगत के रूप में कैसे प्रकट हुए इन सब विषयों को दार्शनिक सूक्तों में बताया गया है सामाजिक सूक्त ऐसे हैं कि हम जिस सामाजिक जीवन में जीते हैं तो हमारी सोशल लाइफ है उस सोशल लाइफ संबंधी कुछ नियम हमें बताए गए तो वो उनका संकलन सामाजिक सूक्त में कुछ संवाद सूक्त मतलब कन्वर्जेशन के रूप में है किसी ऋषि मुनि का संवाद है कन्वर्जेशन है जिसमें उन्होंने धर्म की चर्चा की है सामने वाले ने प्रश्न किया है उसका उत्तर दिया गया है तो कुछ उपदेश जो है वो हमें उपदेश की शैली से दिए गए हैं और कुछ कर्तव्यों का उपदेश संवाद के रूप में दिया गया है दो ऋषि मुनियों का संवाद है लेकिन उनके अंदर धर्म का उपदेश हमें प्राप्त होता है तो इस तरीके से ऋग्वेद के अंदर ऐसे मंत्रों का सूक्तों का संकलन किया गया रुग्वेती 21 शाखा है ऋग्वेद की कुल इक्कीस शाखा हैं। शाखा मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि विषय के हिसाब से आगे जाके वेदाव्यास जी के शिष्यों ने वेद के चार विभागों को फर्दर और छोटे छोटे के डिवीज़न किए जिन्हें हम वेद की शाखाएं है कहते हैं तो वो जो शाखाएं हैं उनके रूप में ये वेद हमें अभी प्राप्त होता है दूसरा वेद जो है वेद है। है, है वो यजुर्वेद यजुर्वेद शब्द यजु धातु से बना जिसका अर्थ होता यज्ञ करना, करना, करना। मतलब पूजन करना, करना। तो देव पूजन के लिए यजन के जो मंत्र हैं, उनका मुख्य रूप से संकलन यजुर्वेद में किया गया है यजन जो है जैसे हम यज्ञ है यज्ञ में आहू डालना या यज्ञ करना ये हमारे यहाँ ईश्वर की पूजा का एक प्रकार है ईश्वर की जैसे हम मंत्रों के द्वारा पूजा करते हैं या कंकु अक्षत वगैरह से पूजा करते हैं आरती उतारते हैं या उनकी स्तुति गान करते हैं उस तरीके से यज्ञ यग्य करना यज्ञों के द्वारा भी ईश्वर का प्रणिदान किया जाता है तो वो उसका संकलन यजुर्वेद के अंदर हमें मिलता है यजुर्वेद को दो पार्ट में बांटा गया है एक शुक्ल यजुर्वेद और एक कृष्ण यजुर्वेद तो शुक्ल यजुर्वेद जो है उसके अंदर यज्ञों के विषय में निरूपण हमें मिलता है मतलब दर्श पूर्ण मास राज सूर्य अश्वमेद वगैरह अनेक प्रकार के यज्ञ हैं तो यज्ञ कैसे करने यज्ञ की विधि क्या है इस यज्ञ को करने से क्या फल मिलता है इस विषय में यजुर्वेद के अंदर हमें निरूपण मिलता है यजुर्वेद के दो शाखाएं हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद की और फर्दर पंद्रह पार्ट में उसका डिविजन है उसमें से अभी के समय में सिर्फ हमें दो प्राप्त होती है कृष्ण या यजुर्वेद जो है उसकी 83 शाखाएं थी जिसमें से अब हमें सिर्फ पांच शाखाएं प्राप्त होती है मतलब पांच ग्रंथ हमें अब मिलते हैं किसी किसी ऋषि मुनियों ने इन शाखाओं को बनाया था इसलिए उन ऋषियों के नाम से ही उन शाखाओं को के नाम रखे गए तीसरा वेद जो है वो सामवेद सामवेद के अंदर गान मंत्रों का संकलन किया गया मतलब ऐसे मंत्र जिन्हें हम गा सकते हैं सामवेद को भी दो विभाग में बांटा गया है पूर्वार्चक और उत्तरार्चक मतलब कि एक तो सामववेद का पहले का पार्ट है और उसके बाद उसका प्रोस्टीरियर मतलब पीछे का पार्ट है उसके छह प्रपाठक हैं और उत्तरार्चक में नौ प्रपाठक हैं सामववेद की हजारों शाखाएं थी ऐसा कहा जाता है लेकिन अब हमें सिर्फ उसमें से तीन प्राप्त होती है संगीत शास्त्र जो है उसका उद्गम भी सामवेद से हुआ ऐसा कहा जाता है और उसमें चार प्रकार के गान के विषय में हमें प्राप्त होता है मतलब जैसे हम आज अलग अलग राग में क्लासिकल म्यूजिक में हम देखें तो बहुत सारे शास्त्रीय संगीत में राग हमें मिलते हैं तो उन रागों का उपयोग सबसे पहले तो मंत्र का गान करने में हुआ करता था मेन मोटिव इसका ये था की अगर हमें कोई टेक्स्ट को याद करना है तो जो रिटर्न टेक्स्ट होता है उसके बदले अगर हम श्लोक के रूप में उसका पाठ कर लें तो वो हमें इजीली याद हो जाता है इसलिए पहले जब लिखा जाता था किसी ग्रंथ को तो श्लोक के रूप में उसे लिखने पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था क्योंकि हम जैसे कोई गाना हो तो उसे याद कर लेते हैं लेकिन किसी कोई व्यक्ति प्रवचन बोल रहा हो हम उसे अक्षर अक्षर याद नहीं कर सकते लेकिन म्यूजिक हो गजन हो गाना हो उसे हम याद कर लेते हैं तो उसी तरीके से मंत्र जो है वो हमें याद करने में इजी हो जाते हैं तो उस तरीके से जो लेखन शैली थी पुरानी उसमें मंत्रों का उपयोग किया जाता था मतलब श्लोक का उपयोग तो श्लोक को हम गा सकते थे तो उन्हें याद कर लिया जाता था और फिर उसका जो भी अर्थ थे हम कर्तव्य का उपदेश हम समझ लिया करते थे चौथा जो वेद है वो अथर्व वेद है अथर्वेद का मतलब होता है जो उसका रूट फॉर्म थर्व धातु से अथर्वेद शब्द बनता है थर्व शब्द का मतलब होता है गति अथवा चेष्टा मतलब के हिलना क्रिया करना गति करना गति और चेष्टा जो है उसके बिना की जो क्रिया हो उसमें जिसका अभाव हो उसे अथर्व कहा जाता है मतलब जो स्थिर हो स्टेबल हो उसे अथर्व कहा जाता है तो होना, चित्त वृत्तियों का निरोध करना हमारी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, ऐसा उपदेश अथर्ववेद का मुख्य विषय तो इसलिए इस वेद को अथर्ववेद कहा जाता है अथर्ववेद के अंदर ब्रह्म विद्या मतलब ब्रह्म की प्राप्ति कैसे हो हमें मोक्ष कैसे मिले आध्यात्म सूक्त पितृमेद राज शासन राज्य का शासन कैसे करना कृषि के विषय में यज्ञ वगैरह के विषय में विधान हमें के अंदर मिलते हैं अथर्वेद की नौ शाखाएं थी जिसमें से सिर्फ हमें आज दो प्राप्त हैं। अब इतना पार्ट था वो इंफॉर्मेटिव था ये सिर्फ इसलिए ये हम देख रहे हैं क्योंकि कम से कम भले ही हमने वेद पढ़े ना हो या हमारे धर्मशास्त्रों को कभी हमने देखा ना हो लेकिन एटलीस्ट विषय तो हमें पता होना चाहिए की हमारे वेद कौन कौन से हैं और उनका सब्जेक्ट मैटर क्या है तो इतना पार्ट इन्फॉर्मेटिव था अब जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो ये है कि वेद को भगवान ने क्यों बनाया वेद का प्राकट्य क्यों हुआ तो महाप्रभु जी सर्वनिर्णय प्रकरण में ऐसी आज्ञा करते हैं कि भगवान ने अपने में से दो रूपों को प्रकट किया एक तो जगत के रूप में भगवान प्रकट हुए और उसके बाद भगवान ने जगत रूप ऐसा बनाया कि जिसके अंदर हम मोहित हो जाते हैं मतलब कि हमारी अहंता ममता हमारा मन जो है जगत के विषयों के अंदर लग जाता है हम ऐसा समझते हैं कि यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है हमारे जीवन में यही हमारा कर्तव्य है तो ये ऐसी जो हमारी भ्रांति है उसे दूर करने के लिए भगवान ने वेदों को बनाया मतलब हम जिस जगत के अंदर प्रकट हुए हैं उस जगत वो जगत भी भगवान का रूप है मतलब भगवान ने ही इस दुनिया को बनाया है जगत के रूप में भगवान खुद बने हैं और वो जगत रूप भगवान का ऐसा है कि जिसके अंदर जीव मोहित हो जाता है मतलब हम उसे देख के इस माया के अंदर फंस जाते हैं और ऐसा समझने लगते है कि यहाँ रहना यहाँ के भोगों को भोगना ये हमारे जीवन का लक्ष्य है ऐसी मनोवृत्ति के कारण जन्म मृत्यु के चक्र में हम हमेशा घूमते रहते हैं अब वो जन्म-मृत्यु जो है, हम मरते रहते हैं है, फिर हमारा जन्म होता है फिर हमारी मृत्यु होती है इस चक्र से हमें कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है अगर हम ऐसी ही सोच में रहें तो क्योंकि संसार की सभी विषय जो है वो बंधन करने वाले हैं हमें मुक्ति नहीं दिलाते तो मुक्ति का उपाय बताने के लिए भगवान ने वेदों का प्रवर्तन किया ताकि वेद के द्वारा हम हमारे जीवन के लक्ष्य को समझ पाए हमारे जीवन को रेगुलेट कर पाए और वेद की आज्ञाओं का पालन करते हुए हम मुक्ति प्राप्त कर पाए तो भगवान का वेदों के प्राकट्य का प्रयोजन ये था उसमें ऐसी शंका होती है कि जब हम वेदों को देखते हैं तो हमें उसमें ऐसे उपदेश मिलते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा ऐसा करने से धन संपत्ति मिल जाएगी ये करने से तुम्हे वो फल मिल जाएगा तो अगर वेदों को हम देखते हैं तो हमें ऐसे विधान बहुत सारे मिलते हैं जो कामनाओं को पैदा करते हैं कि हमारी कामनाओं को पोषित करते हैं लेकिन महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि वेद का जो लक्ष्य है वो निष्काम कर्मों को बताना है कि हमें सकामता हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए किसी भी कर्म से हमें उसके फल की आशा नहीं रखते हुए मुक्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए तो वेदों का जो मूल एम्फोसिस है वो इस बात पे है कि हमें हमेशा मुक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए और इन कर्मों के बंधनों में नहीं फंसना चाहिए क्योंकि जन्म और मृत्यु में के चक्र में घूमते रहना ये बुद्धिमानी नहीं है जिसे ऐसा कहा जाता है कि जन्मना खाना पीना और सो जाना ये पशु और मनुष्य इन दोनों की समान प्रवृत्ति है मतलब पशु भी पैदा होता है खाता है सो जाता है और बच्चे पैदा करते हैं मतलब रिप्रोडक्शन करता है अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाता है तो पशु भी ये करते हैं मनुष्य भी ये करते हैं हम भी जन्मते हैं हम भी खाना खाते हैं हम भी सो जाते हैं हम भी प्रजा पैदा करते हैं हमारी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं तो मनुष्य और पशु इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा अगर हम भी उनकी जैसे बिहेव करने लग जाएंगे तो तो धर्म जो है वो केवल एक ऐसा विषय है कि जो मनुष्य को और पशु को भिन्न करता है मतलब पशु से तुम अलग तुम्हारा मनुष्यत्व तुम ह्यूमन बींग हो तुम बुद्धिमान हो तो ये इसी पे डिपेंड करता है कि तुम्हारा धर्म पालन कैसा है मतलब अगर धर्म का पालन कर रहे हो तो तुम पशु से अलग हो नहीं तो शास्त्र ये कहता है कि धर्मे न हीना पशु भी समाना मतलब अगर तुम धर्म से हीन हो धर्म का पालन नहीं करते हो तो तुम पशु के जैसे हो मनुष्यत्व तुम्हारे अंदर नहीं है मतलब मनुष्य और पशु में फिर कोई भेद नहीं रह गया तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि कि ऐसा जीवन तो पशु जीते हैं कि खाना पीना और सो जाना मजे करना बच्चे पैदा करना लेकिन इसके अलावा धर्म या बुद्धिमानी रीजनिंग सोचना तर्क करना हमें मुक्ति का उपाय करना जन्म मृत्यु से के चक्र से छूटने का उपाय करना ये इसी में मनुष्य तुम बुद्धिमान हो ऐसा इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के कहा जा सकता है तो ये हमारे शास्त्र की थॉट प्रोसेस है तो ऐसे विचार से भगवान ने वेदों का प्रवर्तन किया कि मनुष्य जो है उसे मुक्ति का उपाय करना चाहिए शास्त्र ऐसा कहता है कि हम जब बहुत अच्छे पुण्य कर्म करते हैं तब मनुष्य की योनि हमें मिलती है क्योंकि पशु योनि के अंदर बुद्धि नहीं होती है पशुओं के अंदर पशु जो है वो हम अपनी उद्धार का उपाय नहीं करते हैं मुक्ति का उपाय नहीं करते हैं तो मनुष्य की बुद्धिमान होना ये सिर्फ धर्म के सब्जेक्ट पर मैटर करता है तो शास्त्र ये कहता है कि मनुष्य अगर तुम हो तुम्हें ऐसी अच्छी योनि ऐसा देह मिला है कि जिस देह से तुम कर्मों को कर सकते हो बुद्धि के द्वारा विचार कर सकते हो तो ऐसे जन्म को वेस्ट नहीं करके और अपनी मुक्ति का उपाय कर लेना चाहिए क्योंकि क्या हम प्रलय पर्यंत इतने करोड़ों वर्षों तक जन्म मृत्यु के चक्र में ही घूमते रहेंगे इस संसार में ही पड़े रहेंगे तो शास्त्र ये कहता है कि इन सबसे ऊपर उठ के मुक्ति का उपाय मनुष्य को करना चाहिए इन सबसे छूटने का प्रयास करना चाहिए तो ऐसे मोटिव से भगवान ने वेदों का प्रवर्तन किया और वेद का प्रवर्तन कभी भी हमें सकाम कर्मों में बांधने के लिए नहीं है लेकिन हमें मुक्ति का उपाय बताने के लिए है अब वो मुक्ति का उपाय कौन समझ सकता है इस विषय में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि इतनी श्रोतेर अर्थ है सात्विक नाम प्रकाशित है मतलब जो व्यक्ति सात्विक स्वभाव का है उसे ही वेद को पढ़ने के बाद ये बुद्धि आती है कि हमें मुक्ति का उपाय करना चाहिए बाकी के जो भी लोग हैं उन्हें वेदों को पढ़ने के बाद भी ऐसा कर्तव्य अपना समझ में नहीं आता है और काम्य कर्मों के अंदर ही वो फंसे रहते हैं तो ये महाप्रभु जी का इस बारे में मत है जिसे भगवान गीता में गुणोत्भाग योग में आज्ञा करते हैं कि ज्ञान को ग्रहण करना नॉलेज जो है विद्या जो है वो सात्विक व्यक्ति की बुद्धि में ही स्थिर होती है राजस और तामस स्वभाव जो है वो हमें ज्ञान से दूर ले जाते हैं तो सात्विकता जो है वो ज्ञान ग्रहण करने के लिए आवश्यक है सात्विकता पैदा करने के लिए सात्विक आचार सात्विक खान सात्विक जीवन शैली जरूरी है तो सात्विकता अगर हमारे अंदर होती राजस्थ ताम स्वभाव के अगर हम हैं और ऐसी ही हमारी प्रवृत्ति हो तो शास्त्र कहता है कि मनुष्य होना और पशु होना इन दोनों में कोई भेद नहीं है अगर तुम तो मुक्ति के लिए उपाय नहीं करते हो तो, तो मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद हमारा मोटिव ये होना तो चाहिए कि हमें इस जन्म में कुछ ऐसे कर्म करें ताकि हम हमारी आत्मा का उद्धार कर लें। धर्म के विषय में हमने एक बार देखी लिखी धर्म और आत्म धर्म हमारे ये दो कर्तव्य होते हैं देह धर्म हमारे शरीर संबंधी धर्म है आत्म धर्म हमारी आत्मा संबंधी धर्म है तो देह धर्मों का पालन जो है वो आवश्यक है क्योंकि हमें देह का अभिमान है हम शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं लेकिन शास्त्र ये कहता है कि आत्मा की उन्नति का उपाय करना ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए तो आत्मा की उन्नति का उपाय जो है वो हमें वेद बताते हैं और वेदों के द्वारा अपने आत्मोद्धार का प्रयत्न हमें करना चाहिए तो वेद का प्राकट्य इस प्रयोजन से हुआ है अब आगे जाके जो शाखा के भेद हुए मतलब जैसे हमने अभी ये देखा कि वेद एक था जिसमें से उसके चार विभाग वेद जी ने किए और वेद जी के बाद उनके शिष्यों ने उन चार शाखाओं के भी फर्दर डिविजन वेद की शाखाओं के रूप में किए तो वो वेद की शाखा उसका का प्रयोजन श्री महाप्रभु जी बताते हैं कि वेद के अंदर भगवान के हजारों स्वरूपों का वर्णन किया गया है अब वो स्वरूपों को जानना भगवान के स्वरूप को जानना और फिर मुक्ति का उपाय करना इतना समय लेके तो कलयुग का इंसान पैदा नहीं हुआ है। मतलब जैसे हम ये समझे कि हमारा आयुष्य अभी की हमारी जीवन पद्धति के हिसाब से 70-80 साल का है उससे ज्यादा हम ये नहीं कह सकते कि हम जिएंगे। ऐसी परिस्थिति में इतने बड़े वेद को पढ़ लेना और वेद के द्वारा अपने कर्तव्य को समझना और फिर उसमें कर्तव्य पारायण होना ये अभी के जीव के लिए नियरली इम्पॉसिबल बात है तो फिर हमें हमारे कर्तव्य का बोध कैसे हो जब तक हमने पूरे वेदों को पढ़ा नहीं वेदों को जाना नहीं तब तक हम हमारे कर्तव्य को कैसे समझें? इसलिए वेदों के विभाजन किए गए मतलब अगर तुम पूरे वेद को नहीं पढ़ सकते हो तो तुम्हारे लिए वेद की एक शाखा है मतलब वेद का एक चैप्टर है अगर उस चैप्टर को भी तुम पढ़ लेते हो वेद के उस एक पार्ट को पढ़ लेते हो तो कम से कम हमें कोई एक कर्तव्य उसमें से प्राप्त हो जाता है इस प्रयोजन से वेदों की शाखा का भेद उसमें किया गया मतलब भगवान के किसी एक रूप का ज्ञान हमें हो जाता है अगर वेद की किसी एक शाखा का प्रॉपरली हम अध्ययन कर लेते हैं तो इसलिए वेदों के चार विभाग हुए और फिर उनके शिष्यों ने उनके अनेक विभाग किए तो उन शाखाओं को को पढ़ने से अगर हम पूरे पूरे वेद धारण नहीं कर सकते नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट वेद की एक शाखा को भी अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारे जीवन के लायक कर्तव्य हमें वेद की उस एक शाखा में से प्राप्त हो जा सकते हैं तो ऐसे मोटिव से वेद की शाखाओं का विभाजन बाद में वेद जी के शिष्यों ने किया व्यवस्था तो ऐसी बनाई गई थी कि हम हम हमारे एक गोत्र होते हैं मतलब ऐसा कहा जाता है कि किसी भी ऋषि मुनि की परंपरा से हर एक मनुष्य का जीवन चलता है मतलब जैसे हमारा एक गोत्र होता है किसी एक ऋषि की वंश परंपरा में कोई कुल या कोई परिवार पैदा होता है जैसे समझो कि हमारा गोत्र भारद्वाज गोत्र है मतलब कि भारद्वाज मुनि की वंश परंपरा में हम सब पैदा हुए आप सबका भी अपना अपना गोत्र होगा शायद ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगा लेकिन गोत्र होते हैं किसी एक ऋषि की वंश परंपरा में हम पैदा हुए हैं वैदिक ऐसा कहा जाता है तो एक एक गोत्र को एक एक ऋषि मुनि को एक एक शाखा दे दी गई मतलब जैसे समझो कि मैं भारद्वाज गोत्र में पैदा हुई हूँ तो हमारी वेद की शाखा कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा है मतलब यजुर्वेद का कृष्ण यजुर्वेद उसके अंतर्गत उसकी तैतरीय शाखा तो अब जब मुझे किसी कर्तव्य का निर्धारण करना है मुझे मेरे कर्तव्य को जानना है तो अगर मैं पूरे वेद को नहीं पढ़ती हूँ तो कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा से भारद्वाज गोत्र के जितने भी लोग हैं उन्हें अपने कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए कश्यप गोत्र होता है गौतम गोत्र होता है ऐसे बहुत सारे गोत्र होते हैं तो हरे गोत्र को उनकी एक एक शाखा अलॉट कर दी गई है जिससे जब हम पूरे वेद को नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम उस शाखा से हमें अपने कर्तव्य का निर्धारण करना चाहिए तो भारद्वाज गोत्र के अंतर्गत जितने भी संस्कार होते हैं विवाह हो या यज्ञोपवीत संस्कार हो कोई भी विधि हो तो वेद की उस शाखा में से उसका सोर्स लिया जाता है मतलब अगर हमारे परिवार में कोई भी संस्कार होता है कोई भी कर्म होता है कोई भी विधि होती है तो कृष्ण यजुर्वेद की तैतरीय शाखा में से उसका निर्धारण किया जाता है कि हमें किस विधि से हमारे इस कर्म को करना है तो उस तरीके से वेद की शाखाओं का विभाजन किया गया कि हमें हमारे कर्तव्य का निर्धारण करने में सरलता हो जाए अगर हम पूरे वेद को धारण नहीं कर सकते तो ऐसा ना हो कि हमें वेद बिल्कुल ही ना पढ़ें या पढ़ने के बाद भी हमें उसमें से कुछ भी ना समझ आए तो सब्जेक्ट मैटर को लेकर वेदों की शाखा के रूप में उनका विभाजन किया गया अब वेद का स्वरूप क्या है एक मिनट इस विषय में किसी को कुछ पूछना है अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें नहीं तो आगे लेती हूँ हाँ। हेलो हाँ, राजा।, राजा हाँ स्नेहा पहले आपने अभी बोला कि वेद को पढ़ने के लिए मतलब सात्विक होना जरूरी है तो सात्विकता मतलब उसको लानी पड़ेगी या वेद पढ़ने के लिए वो मतलब ऐसे ही मिल जाए जन्म से उनको इसलिए वेद पढ़ने के लिए तत्पर होते इसमें ऐसा है कि वेद पढ़ना ये हमारे यहाँ कर्तव्य रूप कहा गया है मतलब तुम सात्विक राजस्व तामस हो ये पूछा नहीं जाता है लेकिन अगर तुम ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य इन तीन वर्ण में से किसी एक वर्ण में पैदा हुए हो तुम्हारा यज्ञोपवित संस्कार हुआ है तो वेद पढ़ना तुम्हारा कर्तव्य है मतलब अगर तुम वेद को नहीं पढ़े हो तो ऐसे व्यक्ति की निंदा की जाती थी बिना वेद पढ़े हमारी गाड़ी आगे चलती नहीं थी मतलब जैसे आज हम मॉडर्न एजुकेशन लेते हैं बच्चा पांच साल का होता है फिर उसे स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं फिर स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करते हैं ऐसे हमने धर्म के विषय में ब्रह्मचर्य आश्रम में देखा था की वेद को पढ़ना यही हमारे जीवन का लक्ष्य होता था शुरुआत बच्चा जब सात साल का हो जाता था तब उसे यज्ञ संस्कार दिला के गुरु के आश्रम में भेज दिया जाता था और वहां जाके जो बालक है वो वेदों को पढ़ता था तो वेद को पढ़ता तो हर एक व्यक्ति था लेकिन महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि वेद का तात्पर्य क्या है मूल तात्पर्य वेद का क्या है वेद का कंक्लूजन क्या है ये हर एक व्यक्ति वेदों को पढ़ने के बाद भी समझ नहीं पाता है उसे समझने के लिए हमारे अंदर सात्विकता होनी जरूरी है और राजस्व तामस नेचर के अगर तुम हो तो वेद में जो काम्य कर्म बताए गए मतलब तुम्हारी कामना को पूरी करने के लिए जो कर्म बताए गए हैं उन कर्मों के अंदर मनुष्य प्रवृत्त हो जाता था निष्कामता उसके अंदर पैदा नहीं होती थी मतलब कोई भी कर्म फल की आकांक्षा से नहीं करके मुक्ति प्राप्त करने के लिए करना ऐसी बुद्धि सात्विक व्यक्ति के अलावा और किसी की नहीं बन सकती है राजस्थान स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं वो वेद की आज्ञाओं में कोई ना कोई सकामता ढूंढते मतलब कि ये करने से मुझे ये मिल जाएगा ऐसा कर्म किया तो स्वर्ग मिल जाएगा ये यज्ञ करने से धन संपत्ति मिल जाएगी ये किया तो तुम्हारे दुखों का निवारण हो जाएगा ऐसी आज्ञाओं जो शास्त्र में दी गई हैं, उन्हें पढ़ के और जो सात्विक स्वभाव के नहीं हो, उनके अलावा जो राजस्थान स्वभाव के लोग होते हैं उनका इंटरेस्ट ऐसे कर्मों में आता है और मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं करके और सकाम कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं जिसकी वजह से जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है और वो इसी बंधन के अंदर पड़े रहते हैं उनकी मुक्ति नहीं होती है तो वहां पर मुझे सात्विक ये जो क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं वो इसलिए मांग रहे हैं कि अगर तुम्हें वेद का तात्पर्य मोक्ष में नहीं समझ आ रहा है तो तुम सात्विक स्वभाव के नहीं हो क्योंकि वेद का तात्पर्य मुक्ति का उपाय बताना है बंधनों को बताना नहीं है लेकिन क्योंकि दुनिया के अंदर अलग अलग स्वभाव के मनुष्य हैं, भगवान ही ये आज्ञा करते हैं कि मैंने तीन प्रकार के मनुष्य सात्विक राजस्व तामस प्रकृति के बनाए हैं अब वो हम आगे गुणोत्र विभाग के विषय में देखेंगे जो वैसे अभी जिसको इंटरेस्ट हो तो गीता जी का सोलहवा अध्याय है गुणोत्र विभाग सॉरी फोर्टींथ अध्याय उसमें ये विषय भगवान ने लिया है तो देख लेना जिसको पढ़ना हो अभी तो बाकी आगे जाके गुणोत्य विभाग का सब्जेक्ट हम लेंगे तो सात्विक राजस और तामस तीन स्वभाव के लोग इस दुनिया में हैं। अब सबका इंटरेस्ट एक सा नहीं होता है सब व्यक्ति एक ही फल की आकांक्षा नहीं रखता है इसलिए जो व्यक्ति जिसकी जैसी इच्छा हो क्योंकि ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें भोग करने में ही इंटरेस्ट आता है जिन्हें द्रव्य कमाने में पैसे कमाने में ही अपने जीवन की जो सिद्धि है वो ऐसा फील होता है कि हमने हमारे जीवन में बहुत उन्नति कर ली हमने हमारे जीवन को सफल बना लिया तो सफलता का बोध बोध कुछ लोगों को अर्थ कमाने में कामना पूर्ति में ही होता है लेकिन अब ऐसे भी लोग दुनिया में हैं और अगर वो भी अपना कर्तव्य पूछते हैं आके तो वेद उन्हें निरुत्तर नहीं करता है वेद उनकी कामनाओं को पूरी करने के लिए भी उपाय बता देता है लेकिन वेद चाहता ऐसा है आईडियली की तुम्हें इन सभी कामनाओं में नहीं फंस के और मुक्ति का उपाय करना चाहिए लेकिन वेद का जो ये मोटिव है वो वहां पर मुझे ये कहते हैं कि सात्विक स्वभाव अगर तुम्हारा है तो तुम समझ पाओगे और राजा श्री तामसी अगर तुम हो तो कामना के संबंधी जो आज्ञाएं वेद में दी गई हैं उनके अंदर तुम्हारा इंटरेस्ट डेवलप होगा लेकिन मोक्ष की इच्छा तुम्हें नहीं होगी जी राजा राजा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो सात्विक हो और धीरे धीरे ऐसी कामनाओं से जुड़कर वो मुक्ति का भी उपाय कर सकता है ना मतलब स्टार्टिंग में वो स्टेज हो सकता है कि उसकी कुछ कामनाएं हो मतलब वो बाद में आगे जाके जैसे जैसे वो वेद पड़ेगा वैसे वैसे उसका इंटरेस्ट मतलब कामनाओं कामनाओं को कामनाओ से हटके फिर मुक्ति की ओर चला जाएगा ऐसा तो देखो इसमें ये है कि मनुष्य जीवन के धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ बताए गए तो हम कुछ प्रवृत्ति धर्म की करते हैं कुछ पैसा कमाने के लिए करते हैं कुछ हमारी इंद्रियों के कामनाओं को पूरी करने के लिए करते हैं तो प्रवृत्ति तो धर्म अर्थ काम मोक्ष संबंधी हम सब कुछ करते हैं लेकिन हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है ऐसा नहीं है कि हम मरे उस दिन तक अर्थ और काम में ही पड़े रहे मतलब पैसा कमाना है हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए अब हमें ये पाना बाकी रह गया हमें मर्सिडीज चाहिए हमें ये चाहिए हमें एक करोड़ रुपये कमाने हैं आज एक करोड़ हो गए कल चार करोड़ चाहिए ऐसी तो कामनाएं कोई एज के अंदर हमारी होती है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मरने के दिन तक हमारी बुद्धि सिर्फ इन्हीं कामनाओं में चल रही है और हमने हमारी आत्मा के लिए कुछ सोचा ही नहीं इसीलिए हमने धर्म के दो विभाजन बताए थे देह धर्म और आत्मधर्म तो ये सब देह संबंधी बातें हैं आत्मा को न तो कोई कामना होती है और उन्हें पैसों की आवश्यकता होती है न आत्मा को कोई इंद्रिय होती है न उसे सेंसरी ऑर्गन है न उसे किसी तरीके की इच्छा है तो बात समझने की ये है कि अगर हमारी सात्विकता हमारे अंदर है हमारी सात्विक प्रवृत्ति है तो धर्म अर्थ और काम जो है इनकी तरफ हमारी प्रवृत्ति कम हो के मोक्ष प्राप्ति के उपायों में हमारी प्रवृत्ति ज्यादा होगी और तामस और राजस्वभाव के अगर हम हैं तो हमारी मोक्ष प्राप्ति की तरफ हमारी इच्छा होगी ही नहीं हमें अर्थ और काम पूर्ति में ही हमारा मन लगा रहेगा ऐसा मतलब हैलो हाँ बोलो आ, राजा दंडो प्रणाम हाँ। राजा एक ऐसा क्वेश्चन हो रहा था कि आ, राजा जैसे अपन समझ रहे हैं कि वेद जो है वो मतलब हर कंपल्सरी पहले ऐसा था कि बालक मतलब छोटा होते से ही बड़ा होता था तो उसे शास्त्र और जैसे वेद पढ़ने भेजा जाता था तो राजा सब पहले ऐसा सब होता था तो शास्त्र और वेद वो लोग अच्छे से पढ़ते थे फिर तो उसे अच्छे से फॉलो भी करते होंगे पर राजा महाप्रभुरा है की नहीं वो उससे भी पुरानी बात है ये उससे भी पहले की बात है मतलब ये दे दे इतने लाखों करोड़ों वर्षों की जो सनातन परंपरा है ये पूरी व्यवस्था महाप्रभु जी से बहुत पहले की है महाप्रभु जी सिर्फ उस व्यवस्था को डिफाइन करना चाहते हैं कि हम जिस व्यवस्था को जी रहे हैं उस व्यवस्था का मोटिव ये था क्योंकि हमारी प्रॉब्लम ये है कि ये सारी व्यवस्था आउटडेटेड हो चुकी है न चाहते हैं वेदों को जानना चाहते हैं न मोक्ष प्राप्ति का उपाय कोई करना चाहता है तो हमारे लिए सारी बातें आउटडेटेड हो चुकी हैं लेकिन अगर हम भक्ति मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं हम वैष्णव हैं पुष्टि मार्गीय है तो मोक्ष प्राप्ति हमारे जीवन का लक्ष्य है उसके बेस के रूप में महाप्रभु जी वेदों को दे रहे हैं कि मैंने ये मार्ग का प्रवर्तन जो किया है उद्धार के मार्ग का मोक्ष प्राप्ति के मार्ग का वो वेद आधारित है और वेद का तात्पर्य जो है वो मोक्ष के उपाय बताना है जिसमें से मोक्ष के उपाय मोक्ष को प्राप्त करने का एक उपाय भक्ति मार्ग भी है जिसका प्रवर्तन मैं कर रहा हूं तो महाप्रभु जी अपने बेज के रूप में वेदों की आज्ञाओं को क्लियर क्लैरिफिकेशन यहां देना चाह रहे आगे जाके थोड़ा समझ में आ जाएगा जब हम धर्मशास्त्र के टॉपिक को कंक्लूड करेंगे तो महाप्रभु जी का परस्पेक्टिव क्या है और धर्मशास्त्रों की उपयोगिता क्या है वो तब समझ में आ जाएगी अभी सिर्फ इसके स्वरूप को समझ लो जी जी तो राजना फोन ने अनम्यूट करो तो भाई पूछव धन्यवाद -पूछ राजा मारू पूछवा मीन्स मारू मेरा पूछने का तात्पर्य यह था की ये सब वेदों का अध्ययन के लिए उसकी कोई एलिजिबिलिटी होती थी क्या ऐसा? मतलब आपने कहा? और वैश्य इन तीन वर्णों के अंदर तुम उत्पन्न हुए हो और तुम्हारा यज्ञोपवी संस्कार होना चाहिए ये दो क्वालिफिकेशन थे वेदों को पढ़ने के लिए ओके okay, यानी पर्टिकुलर ऐसा वे है क्या कि Uh, ब्राह्मण है तो उसे एक वेद ही पढ़ना है क्षत्रिय है तो उसे पर्टिकुलर एक वेद की एक शाखा या आपने जैसे कहा के कृष्ण यजुर्वेद का एक पार्ट या एक वैश्य है तो वैश्य के लिए पर्टिकुलर एक पार्ट ऐसा कुछ है ये डिवीजन ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के आधार पे नहीं किया गया था लेकिन okay. तुम किस गोत्र में पैदा हुए हो उस गोत्र को वेद की एक एक शाखा अलॉट की जाती थी अब तुम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो इससे ये डिसीजन नहीं होता था तुम किस गोत्र के हो उससे ये डिसीजन होता था जिस किसी गोत्र के तुम हो उस गोत्र के आधार से और उस गोत्र की जो कोई भी वेद की शाखा हो उसे उस गोत्र के सभी लोग पढ़ते थे मतलब प्रायोरिटी उसे देते थे अगर उसका अध्ययन संपूर्ण हो जाए उसके बाद इच्छा हो तो वेद की दूसरी शाखाओं को भी पढ़ते थे मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि अगर मेरा गोत्र शांडिल्य गोत्र है तो अगर शांडिल्य ऋषि जो परंपरा या जो नॉलेज के अधिष्ठाता या क्रिएटिव थे उसी को मुझे फॉलो करना है और वो फॉलो करने के लिए जो वे या जो लिंक मुझे जिस वेद में से मिलती हो वही मुझे पढ़ना है ऐसा ऐसा कुछ मतलब तो इसमें व्यवस्था ऐसी थी कि जैसे महाप्रभु को धर्मशास्त्र से देखो अर्थ संबंधी अगर तुम्हारी इंक्वायरी है तो नीति शास्त्र से उसे देखो काम संबंधी तुम्हारी इंक्वायरी है तो काम शास्त्र में देखो ऐसा डिवीजन तो सब्जेक्ट वाइज हमारे पास अवेलेबल था की मैं पढ़ना क्या चाहता हूँ अगर मुझे मेरी ज्यादा इंक्वायरी अर्थ पुरुषार्थ के विषय में है तो तुम्हारे पास एक अलग से सिर्फ अर्थ के सब्जेक्ट को डिफाइन करने वाला ग्रंथ अवेलेबल था लेकिन बेसिकली जब विद्यार्थी को आश्रम में पढ़ाई करने के लिए भेजा जाता था जैसे ऐसा समझो कि ये जो स्पेशलाइजेशन की कैटेगरी होती है लेकिन बेसिक एजुकेशन सबके लिए कंपलसरी था जैसे हम स्टैंडर्ड तक सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं इलेवेंथ स्टैंडर्ड में आने के बाद अपनी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी चूज करते हैं फर्दर एजुकेशन ले Okay. हाँ तो कुछ ऐसा समझ लो इसमें कि बेसिक okay. वेद की शाखा का अध्ययन सबके लिए कंपलसरी था क्योंकि तुम्हारे मैंने जैसे पहले धर्म के विषय में ये कहा था कि हमारा कर्तव्य क्या ये जब हम इंक्वायर करते थे इंक्वायरी ऐसी करते थे कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए तो वेद के अलावा हमें और कुछ प्रोवाइड किया ही नहीं जाता था तुम उठोगे तो उठ के तुम्हें क्या करना है ये भी पूछने के लिए हमारे पास वेद ही थे तो स्नान कैसे करना चाहिए ये भी हम वेद तो उठने से लेकर रात को सोने तक की हर एक प्रवृत्ति का रेगुलेशन हाथ में था ऐसी हमारी जीवन पद्धति वेद के अलावा वेद की आज्ञाओं के अलावा हमारी थॉट कभी था, था ही नहीं कि हम ये करेंगे हम ये सब थॉट तब पैदा हुए जब बाहरी लोग भारत में रहने आए अपने क्रिश्चियंस को मुसलमानों को अलग अलग धर्मों के लोगों को देखा तब हमारी इंडिपेंडेंट थॉट बननी शुरू हो गई कि नहीं वो देखो कैसा कर रहे हैं हमारे वेद में तो ऐसा तो ऐसा जब कोई और ऑप्शन हमें अवेलेबल हुआ तब जाके हमारे मन में कोई इंडिपेंडेंस अपनी लाइफ के बारे में आए कि हमें ये भी करना है और वो भी करना है उससे पहले की जो वैदिक जीवन पद्धति थी उसमें वेद में जैसा कहा है ब्लाइंडली सब लोग उसी को फॉलो करते थे इसके अलावा और कुछ किया जा सकता है ऐसा विचार भी लोगों के दिमाग में था ही नहीं तो उन बेसिक कर्तव्यों को समझ वेद का अध्ययन उस समय में कंपल्सरी था अब उसके बाद धर्म अर्थ काम संबंधी तुम्हारी कोई फर्दर इंक्वायरी हो तो जैसे हम आगे का एजुकेशन लेते हैं साइंस स्ट्रीम में कॉमर्स में आर्ट्स में या होम साइंस में किसी भी सब्जेक्ट में तो ऐसी फर्दर इंक्वायरी के लिए हमें शास्त्र प्रोवाइड किए जाते थे कि तुम्हें इस विषय में थोड़ा और जानना है तो तुम ये देख लो वो देख लो तो सब्जेक्ट वाइज डिवीजन के भी शास्त्र हमें अवेलेबल है आगे जाके हम ये देखेंगे उपवेद या वेद के अंगों के विषय में तो पर बेजिक एजुकेशन जो है वेद की अपनी गोत्र के हिसाब से जो शाखा थी उसका तो हर एक के लिए अध्ययन करना कंपल ओके राजा मैल वो कंपल्शन ऐसा नहीं था कि तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा वो कंपल्शन नेसेसिटी के रूप में था कि हमें जरूरत है हम नहीं तो करेंगे क्या हम पढ़ेंगे नहीं वेद को नहीं जानेंगे तो हमें सुबह उठ के क्या करना उसके बाद की इंक्वायरी हम वेद के पास से ही करते थे क्या अब हमारा कर्तव्य क्या कुछ भी करना है तो वेद से जाके पूछो जैसे बच्चे होते हैं अपने माता पिता से सब कुछ पूछ पूछ के करते हैं ऐसा कुछ वेद के ऊपर निर्भर हमारा जीवन था कि उसके बिना हमारी कल्पना ही नहीं थी हमारा जीवन ही आगे नहीं बढ़ता था तो ऐसी कंडीशन में वेद पढ़ना एक्चुअली कंपल्सन नहीं होके हमारी नेसेसिटी थी और फिर आगे जाके का जो आगे जो फर्दर एजुकेशन था उसमें सबकी अपनी अपनी चॉइस होती थी कि तुम जिस विषय को पढ़ना चाहते हो अपने हिसाब से पढ़ सकते हो बेसिक एजुकेशन ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर एक कोर्स जैसे स्कूल में हमें पढ़ाया जाता है तुम्हें इंटरेस्ट है या नहीं है लेकिन इन सभी सब्जेक्ट्स को तुम्हें पढ़ना पड़ेगा टेंथ स्टैंडर्ड तक किसी को मैथ नहीं अच्छा लग रहा है किसी को साइंस नहीं अच्छा लग रहा है किसी को लैंग्वेज नहीं अच्छी लग रही है लेकिन फिर भी तुम्हारी एज में इस एज में इतना जानना तुम्हारे लिए कम्पल्सरी है तो ऐसी नेसेसिटी जो खड़ी की जाती है उसी तरीके से वेद का भी कुछ कोर्स था जिसे हम शाखा कहते हैं वेद की उस शाखा में जिन कर्तव्यों को बताया गया या जिस कोर्स को लेके वो वेद की शाखा बनी है वो ऐसा था कि हमारी जीवन की छोटी छोटी चीजों में हमारे लाइफ को रेगुलेट करने के लिए उतना जानना तो हमारे लिए कंपलसरी था हमारी जरूरत थी वो नेसेसिटी थी उतना तो हम जान लेते थे उसके आगे का फिर हर एक व्यक्ति की अपनी चॉइस होती थी पढ़ने की आ, राजा एक प्रश्न और भी था कि ये विषय के रिलेटेड नहीं है पर अगर वेद पढ़ने की जब बात आती है तो ज्यादातर हमने टीवी या सीरियलों में ऐसा देखा गया है कि उपनयन संस्कार फ्त पुरुष बालक का ही होता था बराबर और उसे हाँ। तपोवन में पढ़ने जाने भेजा जा भेजते थे तो ऐसा हाँ। है कि खाली पुरुष ही वेद पढ़ सकते हैं स्त्रियां स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था ऐसा है कि यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो क्वालिफिकेशन थी वेदों को पढ़ने के लिए और यज्ञोपवीत संस्कार स्त्री का होता नहीं है सिर्फ पुरुष का होता है अब वेद पढ़ने का अधिकार स्त्री को है या नहीं है इस बारे में ऐसा था कि हमारे यहाँ गार्गी मैत्रेयी ये दो तीन ऐसे एग्जांपल्स हमें मिलते हैं जो वेद को जानने वाली स्त्रिया थी वेद को बहुत अच्छे से जानते समझते थे वेद की जब शास्त्र चर्चा वगैरह होती थी तो उन चर्चाओं में भी वो पार्टिसिपेट करते थे तो गार्गी और मैत्रेयी ये दो स्त्रियों के नाम हमें मिलते हैं हमारे इतिहास में उसके अलावा जो अन्य वेद की जो शाखाएं थी उसमें तो स्त्रियों का अध्ययन होता ही था पर वेद पढ़ने की एक फिक्सड प्रणाली हमारे यहाँ थी कि गुरु के मुख से वेद शिष्य को पढ़ेगा वेद का उच्चारण जो है वो उदात अनुदात और स्वरित इन तीन स्वरों के रूप में किया जाता था वेद बोलने की भी एक तरीका होता था वेद के पाठ करने का वो जो प्रॉपर सिस्टम से वेद का अध्ययन होता था इन उदात अनुदात स्वरित के साथ वेद के उच्चारण करना वेद का पाठ करना और फिर गुरु से वेदों को पढ़ना इसमें सिर्फ पुरुषों का अधिकार होता था और वेद का जो ज्ञान है मतलब जो तत्व मीमांसा हो या ऐसे जो पार्ट हैं वो स्त्रियों स्त्री भी इस परंपरा से इस प्रक्रिया से वेदों को नहीं पढ़ सकते थे उसके अलावा नॉलेज जो है वो उन्हें दिया जाता था मतलब तो विषय पढ़ाया जाता था लेकिन उस प्रणाली से वेद का उच्चारण करना वेद का पाठ करना गुरु के आश्रम में जाके वेदों को पढ़ना ये स्त्रियों के लिए नहीं था अलाउड भी नहीं था स्त्री और शुक्रों को अलाउड नहीं किया जाता था ओके हाँ मतलब यहाँ खास बात ये थी कि ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो वेद पढ़ने का आश्रम कहा जाता था ब्रह्मचर्य आश्रम में एडमिशन यज्ञोपवी संस्कार से होता था जो स्त्रियों का हो नहीं सकता है अब वो नहीं हो सकता है इसलिए वेद का उच्चारण करना वेद का पाठ करना ये स्त्रियों को अलाउ नहीं किया जाता था लेकिन वेद के ज्ञान को प्राप्त करना इसमें ऐसा कोई निषेध नहीं था कि स्त्री नहीं जान सकती है पाठ करना अलाउड नहीं था जान तो सब सकते हैं वो आगे का जो वेद का स्वरूप है इस टॉपिक में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि वेद के भी दो भाग हैं पूर्व कांड और उत्तरकांड जिसे कर्म कांड और ज्ञान कांड कहा जाता है तो कर्म में भी स्त्री का अधिकार नहीं था स्वतंत्र रूप से यज्ञ का अनुष्ठान करना यज्ञों की क्रियाओं को करना वेदों का पाठ करना मंत्रो सेवक पूजा करना ये सब स्त्रियों का अधिकार नहीं था लेकिन ज्ञान कांड में तो स्त्रियों का अधिकार था इसलिए बृहदारण्य उपनिषद में गार्गी मैत्री और याज्ञ बल्के का संवाद आता है याज्ञवल्की की दो पत्नी थी गार्गी और मैत्रेयी उन दोनों ने ब्रह्मचर्चा ब्रह्म, ब्रह्म संगोष्ठी हुई थी जहां वेद के ज्ञान कांड के विषय में इंक्वायरी हुई थी ब्रह्म कौन है जगत कैसे बना जगत का अधिष्ठान क्या है भगवान ने जगत को क्यों बनाया कैसे बनाया तत्व क्या है इस विषय में जब चर्चा हुई थी तो याज्ञवल्की के साथ गार्गी और मैत्रेयी ने ये पूरा कन्वर्जेशन किया था और के प्रश्नों का जवाब उनकी दो पत्नी गार्गी और मैत्रेयी ने दिया था तो वो ज्ञान का जो पार्ट है उसमें तो स्त्रियों का अधिकार नॉलेज गेन करने के रूप में होता था लेकिन पति रहित पुरुष रहित स्वतंत्र रूप से यज्ञ करना कर्मकांड करना ये इसमें स्त्रियों का अधिकार नहीं होता था ओके okay. तो मुझे लगता है आज हमारा समय हो गया है आज का वीडियो वेद का स्वरूप इस विषय से आगे का विषय कल करते हैं जी, जी राजा है। पड़ा हुआ राजा